सुभालोपनिषद पंचम खंड इस खंड में ज्ञानेंद्रियों अंतकरण एवं कर्मेंद्रियों के माध्यम से आत्मा की सक्रियता का विवेचन किया गया है इस प्रकरण में जो आत्मा से संबद्ध है उसे अध्यात्म भौतिक सृष्टि से संबद्ध को अधिभूत तथा देवशक्तियों से संबद्ध को अधि दैवत कहा गया है जीवन की विभिन्न धाराओं की व्याख्या इन्ही तीनों विशेषणों के संदर्भ में की गई है स्थानानि स्थानीस्थिभ्यो यीतेषा निबंधन चक्षुरध्यात्म द्रष्ट्यम अभूतम आदि तत्रधिदम नाड़ीतेषा निबंधन यक्षुषी जो द्रष्ट्येय आदि नाड़ेजो विज्ञा य आनंदे यो हृद्याकाशे येत सर्वस्तरे संचरति सोयमात्मा तमात्म उपासीता जरमृत अभयम अशोकमत इस प्रकार जाग्रत आदि घोष में निवास करने वाला आत्मा उन स्थानों में रहने वालों को स्थान प्रदान करता है नाड़ी उनका मूल साधन है चक्षु अध्यात्म है देखा जाने वाला अर्थात द्रष्टभ्य पदार्थ अधिभूत है और आदित्य अधिदैवत है नाड़ी उसका मूल कारण है जो चक्षु इंद्री में द्रष्टव्य पदार्थ में आदित्य में नाड़ी में प्राण में विज्ञान में आनंद में हृदयाकाश में और इस संपूर्ण शरीर में संचरण करता है यह आत्मा है उस आत्मा की ही उपासना करनी चाहिए जो अजर अमर अभय अशोक और अनंत है नाड़ी को अध्यात्म अधिभूत और अधिदैवत का मूल कारण कहा गया है दृष्टि का विकास और विलय उससे संबद्ध नाड़ी में होता है यह स्पष्ट है जिस प्रकार आत्मा के स्थान शरीर में विभिन्न नाडियां हैं वैसे ही अधिभूत के लिए प्रकृति में तथा अधिदैवत के लिए विराट पुरुष में नारियाँ है आगे नवम खंड में स्पष्ट किया गया है कि आदित्य आदि भी उनसे संबद्ध विराट नाड़ियों से ही उद्भूत और उन्हीं में विलीन होते हैं श्रोत्रध्याभूत दिश्स्तराधिद नाड़ीतेषा निबंधन यस्त्रोत्रेतव्ये यो दीक्षु यो नाड़म प्राणे यो विज्ञाने आनंदे यो हृद्याकाशे जन अंतरे संचरती सोयमात्मा तमात्मासीता जरम अमृतम अभयम अशोकमत इसी प्रकार श्रोतेन्द्रिय भी अध्यात्म है स्रोतव्य शब्द अभिभूत है और दिशाएं अधिदैवत है इन तीनों का मूल कारण नाड़ी है स्रोत्र में श्रोत्रव्य शब्द में दिशाओं में नाड़ी में प्राण में विज्ञान में आनंद में हृदयाकाश में और संपूर्ण शरीर के अंदर जो संचरित होता है वह आत्मा है इसी की उपासना करनी चाहिए यह जरा रहित मृत्यु रहित भय रहित शोक रहित और अनंत है नासाध्यात्म घातव्यम अभूत पृथ्वी तत्राधिदेवतम नाड़ी ते शाम जो ड़ीतेषा निबंधन ज्यो नाशायाँ ज्यो घातव्येयह पृथिव्यामत उपरयुक्त के समान ही नाचिका अध्यात्म है घातव्य सूंघने के विषय अद्भुत है और पृथ्वी अतिदैवत है नाड़ी उनका मूल स्थान है जो नाचिका में घातव्य गंध में पृथ्वी में नाड़ी में अनंत है जिह्वाध्यात्म ज्यो रचयितभूत वरुणस्त्र दैवत नाड़ी तबंधन जो ते जो ज्यो यो वरुणे जो नाड्यामत इसी प्रकार जिह्वा अध्यात्म है स्वादिष्ट पदार्थ अद्भुत है और वरुण अतिदैवत है नाड़ी इनका मूल स्थान है जो जिह्वा में स्वाद लेने के रस में वरुण में और नाड़ी में अनंत हैत्म स्पर्शित अभूत वायुस्तरादैवत नाड़ी तबंधन यीय स्पर्शिते यो वायो नाड़म इसी प्रकार त्वचा अध्यात्म है स्पर्श योग्य वस्तु अधिभूत है और वायु अधिदैवत है नाड़ी इनका मूल स्थान है जो त्विंद्री में स्पर्श किए गए पदार्थ में वायु में और नाड़ी में अनंत है मनोध्यात्म मंत्यमिभूत चंददवत नाड़ी तबंधनमें मनसी जो मंत्ये यश्च्रे जो, जो नाड्याम इसी प्रकार मन भी अध्यात्म है मंतव्य अर्थात मन का विषय अधिभूत है चंद्रमा अधिदेवत है नाड़ी इनका मूल स्थान है जो मन में जो मंतव्य में जो चंद्रमा में जो नाड़ी में अनंत है बुद्धिराध्यात्म बोद्धव्यम अभिभूत ब्रह्मा तत्रधिदत नाड़ी तेजा यो बुद्ध यो बोधव्ये यो ब्रह्मणी जो नाड्याम इसी प्रकार बुद्धि अध्यात्म है बोधव्य अर्थात बुद्धि का विषय अधिभूत है ब्रह्मा अधिदेवत है और नाड़ी इनका मूल स्थान है जो बुद्धि में बोधव्य में ब्रह्मा में जो नाड़ी में अनंत है अहंकारोध्यात्म अहंकर्तव्यम अभूत रुद्धस्त्रादिदत नाड़ी तषा निबंधनम ज्योहकारे ज्योहकर्तव्ये जो रुद्रे जो नाड्याम अहंकार अध्यात्म है अहंकर्तव्य अर्थात अहम का विषय अधिभूत है रुद्र अतिदैवत है और नाड़ी इनका मूल स्थान है जो अहंकार में अहम के विषय में रुद्र में नाड़ी में अनंत है चित्तम्यात्म चेतव्यमूत क्षेत्रद्त नाड़ी तबंधन येतव्य क्षेत्रे यो नाड़म इसी प्रकार चित्त अध्यात्म है चेतव्य चिंतन का विषय अदिभूत है उसमें क्षेत्र अतिदैवता है नाड़ी इनका मूल स्थान है जो चित्त में चेत चेतव्य ने क्षेत्र में नाड़ी में अनंत है वाग्यात्म वक्तव्यम अभूतम अग्निस्तवतम नाड़ी चेसा निबंधन योगवाची योग वक्तव्ये योग योग नाज्यामत उपरयुक्त की तरह ही वाग वाणी अध्यात्म है वक्तव्य अभूत है और अग्नि अग्निअधिदत है नाड़ी इनका मूल स्थान है जो वाणी में वक्तव्य में अग्नि में नाड़ी में अनंत है हस्तावध्यात्म आदातव्यम अभूतम इंद्रस्त्रदैवतम नाड़ी तम निबंधन जो हस्ते य आदातव्येय इंद्रेजो नाड़ इसी प्रकार दोनों हाथ अध्यात्म है ग्रहणी पदार्थ अधिभूत है इंद्र अतिदैवत है इं� तथा नाड़ी इनका मूल स्थान है जो हाथ में ग्रहण करने के विषय में इंद्र में नाड़ी में अनंत है पाद्यात्म गंतव्यम अभूतम विष्णु नाडीते नाड़ी तम निबंधनमह पादे जो गंतव्ये जो यो विष्णु यो नाड़म इसी तरह दोनों पैर अध्यात्म हैं गंतव्य अद्भुत है विष्णु अधिदैवत है नाड़ी इनका मूल स्थान है जो पैर में गंतव्य में विष्णु में नाड़ी में अनंत है पायुराध्यात्म विसर्जित अभिभूतम मृत्युस्तत्राधिदत नाड़ी तबंधनमायु जो विसर्जितो मृत्यो जो, जो नाड्याम उपरयुक्त जैसा पायुगुरा अध्यात्म है विसर्जित विसर्जन करने का विषय अधिभूत है और मृत्यु अधिदैवत है नारी इनका मूल स्थान है जो गुदा में विसर्जनी में मृत्यु में नारी में अनंत है उपस्थो उपस्थोध्यात्म आनंदयितिभूत प्रजापतिदत नारी तरसा निबंधन य उपस्थेय आनंदयितेय ज प्रजापत योद्ड्याणेजो विज्ञाने जनंदे जो हृद्याकाशे ज एकस्र्वस्तरे सचरती सोयमात्म तमात्म उपां सीता जरमं जरम अमृतम अभयम अशोकमतंत इसी प्रकार उपस्थेन्द्रिय अध्यात्म है आनंदव्य आनंद का विषय अधिभूत है और प्रजापति अधिदेवत है नाड़ी इनका मूल स्थान है जो उपस्थ अर्थात जन्नेन्द्रिय में जो आनंद के विषय में जो प्रजापति में जो नाड़ी में जो प्राण में जो विज्ञान में जो आनंद में जो हृदयाकाश में और जो इस संपूर्ण शरीर में संचलित होता है वही यह आत्मा है इस आत्मा की ही उपासना करनी चाहिए यह जरा रहित मरण रहित भय रहित शोक रहित और अनंत है एस सर्वज्ञ एस सर्वेश्वर एस सर्वाधिपति रेशोतरियामेश सर्वख्यमो नर्वख्याुपा वेदशास्त्रे उपाशम च वेदशास्त्रुपा यस मदम सर्व नोन्नम करम सर्वन प्रसा प्रसास्ता मज भूतात्मा प्राणमय इंद्रियात्मा मनोमय संकल्पत्माज्ञान कालात्मा दयात्मक नास्थत कुम्यमृत कुंत प्रजो न बहिप्रज्ञ नोभ प्रज्ञो न प्रानको न प्रज्ञो नज्ञ नो वेद्यम् नास्तिकेतन निर्माणानुशासन मि वेदानुशासन मि वेदानुशासनम यह तुर्यातिरिक्त ईश्वर सर्वज्ञ है यह सर्वेश्वर है सर्वाधिपति है अंतर्यामी है और यही सबका उत्पत्ति स्थान है समस्त सुखों के द्वारा यही उपास्य है पर यह समस्त सुखों की उपासना नहीं करता यह वेद और शास्त्रों का भी उपास्य है पर यह वेद और शास्त्रों की उपासना नहीं करता सभी अन्न इसमें हैं पर यह किसी का अन्न नहीं है इसके अतिरिक्त यह सभी का नेत्र सबकी को आज्ञा देने वाला अन्न में अर्थात भूत प्राणियों की आत्मा प्राण में इंद्रियों की आत्मा मनोमय संकल्प स्वरूप निज्ञान में कालरूप आनंदमय और लयात्मक है इसमें अद्वैत अर्थात एकत्व नहीं है तो द्वैत कहाँ से हो सकता है वह मर् नहीं है तो अमृत कैसे हो सकता है वह न अंतः प्रज्ञ है और न बाह्य प्रज्ञ है इन दोनों अंतः और बाह्य में भी प्रज्ञ नहीं है वह प्रज्ञान घन नहीं है न प्रज्ञ अर्थात बहुत जानने वाला ही है न अप्रज्ञ अर्थात बिना जानने वाला होकर भी इसे कुछ जानना श्रेष्ठ है इसके अतिरिक्त निर्माण के लिए और कोई उपदेश अर्थात अनुशासन नहीं है अर्थात मोक्ष के लिए यही अनुशासन है यही वेद की शिक्षा व अनुशासन है